आ गया सबको मिल गया पहला देंगे, फिर इसके बाद एक आएगा। तो करते हैं। <coughs> मंत्र पढ़ते हैं ओम सहना सहनु गुना सह वीरम करवा तेजस्वी वरीता मस्तु, वरीता मस्तु हो जाएगा मां ओम शांति शांति शांति अनुभाव के नवम पाठ के प्रथम मंत्र है ठीक है ये हम पढ़ते हैं तो इसको भी महर्षिदानंद जी ने भी पहले भाष्य उनका करने से पहले इस वो से प्रार्थना किया इसका अर्थ नीचे लिखे भाषा अर्थ नीचे को हटा देंगे फिर एक एक आया नंबर उसका भाषा तो पढ़ते हैं देखो इस मंत्र को हर बार हम पढ़ते हैं उसका अर्थ तो जानना चाहिए तो लिख लेते इसका फायदा उठा देना तो भाषी भूमिका करने से पहले लिखते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर संबोधन आपके कृपा रक्षा और सहाय से हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें भाव क्या समझ मारा जो लेखक लिखने से पहले प्रार्थना करता है कि हम एक दूसरे की रक्षा करें तो ठीक है कितने परोपकारी भावना इसमें उठता है आपकी कृपा रक्षा और सहायता से और आपके कृपा से आपके रक्षा से आपके सहायता से की कृपा कृपा टाइम बोलेंगे ना थोड़ा तो नहीं होंगे पाठ नहीं चलेगा चलेगा तो कृपा किसको कहेंगे आपकी कृपा से कितने बोलने मात्र से आपके भाव क्या होना चाहिए ईश्वर के भाव क्या है अब जो बोलते मेरे को आप कृपा के अर्थात मेरे पास नहीं था आपने दया करके दे दी कोई एक्सेस नहीं किया हमने फिर भी आपके दया हुआ समझा मेरे कमजोरों में आप दाता है आपने कृपा कर ली ठीक है ना मेरे पास नहीं था जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो मेरे पास नहीं था वो आपकी कृपा से मुझे प्राप्त होगा ठीक है कृपा जो कि दुखी व्यक्ति के प्रति सामान्य व्यक्ति जो है कृपा करना अधिकारी प्रति कर कृपा करते हैं बरी व्यक्ति प्रति कृपा करते हैं इस प्रकार से हमारे भावना रहेगा हमें अधिकारी गरीब और ईश्वरी कृपाल ये भाव रहता है जब वो लिख पाएंगे आप कृपाल हैं तो ये बता रहे हैं कि आपके कृपा और रक्षा जो कुछ है मेरे पास में उसको रक्षित करना भी आपके द्वारा ही हो पा रहा है तब वो मैंने काम कर, कर पाऊंगा फिर रक्षा और सहायता से आपकी सहायता भी चाहिए नहीं तो नहीं कर पाऊंगा ऐसे हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें जीवात्मा जो मनुष्य मात्र से यहाँ पर है हम एक दूसरे की रक्षा करें मैं रक्षा ऐसे भावना रक्षा करे मतलब एक आत्मबत व्यवहार दया में क्या दया और कृपा में लगभग समान है, समान है। हाँ क्या कुछ मुझसे तो फर्क नहीं पड़ता है दया और कृपा दोनों दया में, में दो हो, तो तो हो गया आपके कृपा रक्षा सहाय से हम लोग परस्पर एक दूसरे के रक्षा करें सहनो गुणा मंत्र का अर्थ में समझ में आगे सह मतलब एक साथ एक दूसरे के प्रति ठीक ठीक है है ना हम हम हम सभी आवतु रक्षा थीके? रक्षा करना समझ गया करके और हम सब लोग परम प्रीति से मिलके उत्तम ऐश्वर्य अर्थात चक्रवर्ती राज्य आदि सामग्री से आनंद को आपके अनुग्रह से सदा मिल गया मुझे लिया, लिया आपको <coughs> तो बताना चाहते हैं भुनातु, हम दोना, यहां पर हम हम ना ना मतलब पर वो वो क्या बता करना हम सब लोग लोग जो भी हमने मंत्र पाठ सभी लोग तो परम प्रीति से के उत्तम ऐश्वर्य अर्थात चक्रवर्ती राज्य आदि सामग्री उत्तम ऐश्वर्य के क्या आ जाएगा चक्रवर्ती राज्य <laughs> ईश्वर के सृष्टि, सब कुछ संसार में जितने चमकने चमकने वाला पदार्थ पदार्थ है, है? है हो, हो, ठीक सुख, सुख के हमने वहां चला जाएंगे तो सुख और सुख के साधन मुक्ति और मुक्ति के साधन और तो जैसे परोपकार है सेवा है दया है है पूरा पृथ्वी का एक राजा होना यहाँ तक मतलब छोटे बड़े छोटे लक्ष्य मीना बड़े लक्ष्य रखना है, है बहुत बड़ा रखना यह भाव महर्षि का आता है चक्रवर्ती राजा तक पूरे ब्रह्मांड के राजा बन जाओ तो ये भावना रखनी है। शंका बता रहे महर्षि ने तो चक्रवर्ती राजा भी मांग रहे चक्रवती राज्य मांग रहे हैं इधर मुक्ति चाह रहे हैं जाना तो संसार को छोड़ना है राजा चाह रहे हैं आगे आइए आपको पता देखो देखो जो जो तो अनिवार्य सभी को धर्म करना अनिवार जो श व्य झ लगाता है वो भी धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है धर्म कर रहा है हमको बताया जाओ सुधारो साफ करो रोड वादि आपके धर्म आप। तो साफ करना है, साफ करना है तो ये छोटे कार्य को नहीं करते हैं परंतु तो उसका उस व्यक्ति के लिए वो धर्म है हमारे के लिए अभी वो धर्म नहीं पूर्ण कार्य हो चुका है तो उसके लिए मुख्य कार्य को करना होता है जो बड़े कार्य मुख्य कार्य उसको करना होता है समझ में आ रहा है ये मुख्य को समझ में आ कुछ ये स्तर आगे धर्म कार्य भी नहीं करना ब्राह्मण व्यक्ति के लिए जो राष्ट्र की रक्षा करना वो गुण कार्य है उसको पढ़ना, पढ़ाना मुख्य कार्य हो सन्यासी के लिए वैराग को उत्पन्न करके रखना वो मुख्य कार्य हो गया बाकी सारे गुण कार्य एक ब्राह्मण चाहे वो क्षेत्र के कार्य भी कर सकता है कार्य कार्य भी भी कर कर कर सकता है सकता सकता है, है, है, करने से कोई पाप नहीं है, है, कर सकता तो तो ब्राह्मण हो जाएगा उसको पाप लगे यदि मुख्य कार्य छोड़िए कार्य करते थे क्षेत्रीय कार्य करते थे तो पाप लगेगी मुख्य कार्य करके गौण कार्य करो उसमें पाप नहीं है क्लियर होगी समझ में आगे चले आगे तो बताना चाहते हैं कि हम सब लोग परम प्रीति से प्रित्ति, परम परमृति केवल परम जी के शब्दों को आप देखेंगे हर ग्रंथों में शब्दों के अर्थ तो के साथ भाव को लेने के चाहेंगे तब हम परिवर्तन हो सकते है तो यह हम बताना चाहते के तो पहले संबोधन किए हम लोग सब परम प्रति से मिलके सबसे उत्तम ऐश्वर्य अर्थात चक्रवर्ती राज्य आदि सामग्री से सामग्री से ये साधन है साध्य नहीं है आपने बताया चक्रवर्ती राज्य मांग रहे साधनों से सामग्री से आनंद को आपके अनुग्रह से सदा भोगे आनंद को भोगना मेरे साथ्य है राज्य साध्य नहीं है उन साधनों से चक्रवर्ती राजा बनूंगा मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ चक्रवर्ती राज्य राजा बनूगा तो मैं सभी को धार्मिक बनाऊंगा क्या दोष है और मैं ईश्वर का आनंद प्राप्त करना चाहता धर्म के मुक्ति के के मुक्ति हूँ आपके उत्तर मिल गया ना तो ये बताना चाहते है राज्य आदि सामग्री ऐश्वर्य में सभी गुण चक्रवर्ती राज्य आदि में सब गुण वस्तु सुख सुख के साधन द्रव्य ये ये सब आ ठीक सारे सारे है आप कृपा से ही मुझे मिले अर्थात तो तो आपको छोड़ के मिला मुझे जरूर नहीं है आपके अनुग्रह से मिले मुझे तो अनुग्रह से सदा भोगे ने, ने भोगे भोगने का मतलब यहाँ सुख लेके नहीं है भोग के अर्थ का हमने जो अनर्थ करके रखे ना भोग भो, भो, मतलब काम को जो भी हमने जो पाँच इंद्रिय के वस्तुओं को लेना सुख लेना उसको भोग मानते हैं ये कुछ गलत तो मान्यता जैसे हो जाता है जितनी आवश्यकता है उतने को भी ग्रहण करना उसको भी भोग करेंगे उसमें दोष नहीं है पूर्व भोग करेंगे राग राग देश के भोग करते हैं वो गलत है प्राप्त करने के लिए जो ग्रहण करते हैं भोग करते हैं वो जानते हैं तब उसको कहें उसको भोग भी उसको, भी उसको भोग भोग भी भी दोष नहीं है ठीक है हम एक सब के लिए रहे मतलब आप सामने गुरु और शिष्य तो शिष्य बहुत सभी हो गए ऐसे बात। कृपा थे आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते रहे करते है, है। हम एक दूसरे को शक्ति को पुरुषार्थता को बढ़ाते रहे सामर्थ्य को बढ़ाते रहे गुरु शिष्य हो कि मैं एक दूसरे हमने चाहते ना कि कमजोर हो जाए ये हर जाए जुड़ जाए ऐसे ये भावना है एक दूसरे सहायता करे वृद्धि हो आपके प्रायः द्वेष कब करते हैं जब वो हमारे सामने वाला व्यक्ति बढ़ जाता है अच्छे <laughs> कार्य कर लेता है तो मैं छोटा हो जाता हूँ अरे ऐसे कैसे हो सकता है तो उसको छोटा करना चाहते हैं ये गलत है उसको बढ़ाते रहो और आप भी बढ़ते रहो ये सरल है इतना सहज है ये जी अब मान के चले आपके जो आपके जूनियर व्यक्ति आके आगे बढ़ गए ठीक तो है आ आ, है तो तो हम वो द्वेष होता ये ये ये कैसे बढ़ेगा पर मंत्र कहता नहीं सब एक दूसरे को बढ़ा दे रहे बढ़ाने सामर्थ्य आप आपके तो आप, आप वो बढ़ाएंगे तब आपको बढ़ने के लिए आप उसको करेंगे, उसको रोकने के लिए चाहेंगे आपका भी प्रगति मुही से ही समाप्त हो चुका है दो व्यक्ति यहाँ पे दोस्त है तो तो तो एक व्यक्ति जो मार करती लगता है है है है मार 90 90 आप आप 80 लगते हैं ठीक ठीक ये क्यों करता है, उसको जाके पढ़ाई से डिस्टर्ब करो ऐसे आप। तो क्या होगी? सो, सो, सो, दूर। अभी दूर। क्या आपने परीक्षा के समय में वो पढ़ते समय डिस्टर्ब डिस्टर्ब करेंगे तो आप वो करने फिर वो क्या करेगा वो मन में बना रहेगा है कि तो आपकी बुद्धि तो निश्चित रूप से नीचे हो जाएगा आप जितने समय में पुरुषार्थ करते थे आधा समय तो उसके पीछे लग गया अभी लायक उसको करने के तो क्या पढ़ रहा है चंद्र पढ़ते हैं तो क्या होगा आपके पार्ट के संस्कार रहेगा वो बढ़ता जाएगा आप भी बढ़ते रहेंगे वो तो बड़ा आपसे और आप उसकी सहायता लेंगे कि उसकी बुद्धि करने के लिए चाहेंगे सदभावना बनाएंगे वो आपको सिखाएगा पढ़ाएगा क्लियर हम चले यहाँ पर हैं। कि कोई है उसका स्त्रु कि उसको मित्रता के भाव रखते हैं तो आप उसे करेंगे तो आप प्रगति कर लेंगे तो वो तो है ही क्योंकि आप लाभ उठा नहीं पाएंगे उस व्यक्ति से लाभ उठाना हो तब वो उसके साथ मित्रता ही करना चाहिए कि उसके प्रतिशत करो उसका गुणगान करो कि उसके प्रसन्न उसके बना सामने तब आपको का ये उसको जो बताना चाहिए उसको सिखाना चाहिए ये भाव बनता है क्लियर हो सामर्त। हाँ, नहीं। नहीं। हाँ, वाली। करें ईश्वर प्रार्थना करते हो ठीक है फिर फिर ये ओम आपके हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषार्थ सदा बढ़ा करें। और प्रकाश में स्व विद्या को देने वाले परमेश्वर तेजेश्वर परमेश्वर आपके सामर्थ्य से भी ही हम लोग का पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो जो विद्या हमारे पास है वो संसार को प्रकाशित हो और हमारे विद्या सदा बढ़ती रहे जो तो विद्या हमको सदा बढ़ती रहे तेजस्विना मतलब बढ़ता रहे ठीक हाँ हाँ है समझ में आगे आगे माँ विदेशा तो मैं प्रीति के उत्पादक ईश्वर प्रीति के उत्पादक है के प्रीति उत्पादक प्रेम बढ़ाता है इस कभी सोचे कभी के के। सोचे है कभी माताजी प्रीति प्रीति के के उत्पादक उत्पादक सोचिएगा उसको ठीक आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी ना करें किसी एक दूसरे के मित्र किंतु एक दूसरे के मित्र होके हैं आप ऐसी कृपा कीजिए कि की जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी ना करें धार्मिक विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए धार्मिक व्यक्ति के प्रति विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सिंह जी करना हाँ विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी हमने अल्पजी हैं अल्प सामान्य वाले हैं उनके अज्ञात के कारण से वो कर रहा है उसका कर्म के फल है कि वह संस्कार खराब है उसका तो उसको हमने उपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि उसके कारण से मैं मेरे हानि हो रही है मैं पापी बनता हूँ मैं द्वेष करता हूँ कि मैं खराब हो जाता हूँ तो धर्म कार्य कर का नहीं पाता हूँ तो उससे दूर नमस्ते कर लो आप अपने काम करो मैं अपने काम करूँ ये उचित उसी प्रकार से उपेक्षा करते हैं द्वेष नहीं करना द्वेष कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना अभी रहता है प्रश्न कि कि जो जो राजा है, जो है, क्षेत्रीय व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति पाकिस्तान के के में द्वेष करना करना चाहिए चाहिए? नहीं, करना जो दुष्ट है। नहीं के ये दुष्ट तो लिए तो अलग धर्म रहेगा। क्यों? तो तो तो करता उसको न्याय देना चाहिए बर्बाद हो जाए ऐसे भावना नहीं है उसका सुधार हो जाए सुधार होगा माता पिता संतान पिटाई करते ना नहीं करना चाहिए करना चाहिए सुधार हो गुरुचार्य जो शिष्य को धर्म देते हैं तो इसका उद्देश्य ये है कि उसका सुधार हो जाए उसको घुटा भी रखते हैं, खड़े कर रहे हैं तो धूप में खड़ा रहना है घंटे तक तो कहने का उद्देश्य सुधार, सुधार भी रहना है, में। दुष्ट में पड़ा है। ये ऐसे भावना नहीं है ये होना भी अनुचित तो है हाँ जी मान राजा को राजा जो जब जो दुष्ट व्यक्ति है चोर है डकाय है उनके प्रति भी द्वेष नहीं करे उसका सुधार करने के लिए प्रयास करे भी करना नहीं चाहिए अभी जब बताया कि मंत्र जो आता है ना किसी मंत्र में हाँ, वो नहीं द्वेस करने के लिए भी आता है किसी मंत्र में। चल जब आएगा तब देख लेंगे हमको करना चाहिए। अभी कर रहा कि नहीं कर रहा कराऊ कैसे जानेंगे किसी के प्रति द्वेष है ना चलो ये बढ़ जाएगा इतना हम सब समझते हैं जो द्वेष पर रहता है उसको हम हटाएंगे प्रायः तो द्वेष कब होता है हमारे लोगों जब प्रतिकूल एक तो के बराबर वाले में द्वेष होता है जब आपको लगता है कि ये मेरे से प्रकलाव में है सामने आसपास पास में तब द्वेष होता है एक हाँ बात जो हमको उनके कारण से हम दुखी होंगे ऐसे भय रहता है तो वो होता है कि उद्वेश हमको भयभीत करते हैं तब तो उद्वेश करते हैं भय लगता है ना हमको ये इसके कारण से मेरे हानि हो जाएगी कि मेरे सामर्थ्य कमी है उसके कारण से मेरा ये मेरे को बर्बाद कर लेगा ऐसे भाव रहता है तो इसका मतलब कुल मिला यदि हमने संसार में जितने आशाएं अधिक करेंगे उतने व्यक्ति प्रति द्वेष रहेगा नहीं है। ये है। आशाएं है जितने काम करेंगे उतने देश ऑटोमेटिक तो हो आशाएं हमको देश कराने के कारण जो व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा बहुत तो व्यक्ति से देश द्वेश बड़े बड़े आशाएं जितने करेंगे हमने संसार में प्राप्त करने के लिए अन्यायोग और, और आ संसार के ऑटोमेटिक हो जाएगी आशाएं जितने करेंगे ना क्योंकि तत्वेंगे तो जो झाड़ू पुछा लगता है उसके कोई शत्रु नहीं रहेंगे राजा रहे नहीं के बहुत शत्रु रहते हैं आप करके देख लो जो घर में घर में ले लो आपने घर में राजा है ठीक है तो, <laughs> और घर के छोटा बच्चा है किसको द्वेश अधिक होता है हो सकता है नहीं होता तो बहुत बढ़िया है होने का कारण जो होता है आसान है हमने जब आशा को छोड़ेंगे कट करेंगे तब वो भी द्वेश कम हो जाएगा ये कारण रूप में पर रहता है और भी विचार कर जब किसी के प्रति द्वेष करते है तो उसके पीछे मुख्य रूप में हमारे आशा है बहुत बड़ा है वो तो है की मुझे सम्मान मिले सासू मा चाहता है सम्मान मिले वो देता नहीं उसके ऊपर जो हम आशाएं रखते ना ये मेरे बेटा है ये मुझे ऐसे छोड़ देना चाहिए नहीं लेता देना चाहिए माने क्यों यही आपकी आशाएं जो गलत तो है उस आशाओं को जो छोड़ देंगे हमने भाई संसार में सभी जीवात्मा स्वतंत्र है उनसे हमने कोई आशा रखना अनुचित है शांति ही शांति हे भगवान आपके करुणा से हम लोगों के तीन ताप एक आदि भौतिक आध्यात्मिक जो कि ज्वरा आदि रोगों से शरीर में पीड़ा होती है आदि भौतिक के दूसरे प्राणियों के होता है प्राणियों से तीसरा आदि दैविक विकार और अशुद्धि और चुंचलता से क्लेश होता है इन तीनों तापों से आप शांत अर्थात निवारण कर दीजिए इससे हम लोग सुख से इस वेदभाष्य बना के सब मनुष्यों का उपकार करें यही आपसे चाहते हैं सो रुपा करके हम लोगों को सब दिनों के लिए कीजिए ठीक है समझ में आ गया तीनों तीनों तापों से से दूर होना चाहते हैं ठीक है तो इन तीनों तापों से शांत अथक निवारण कर दीजिए पहले इसके लिए जिससे हम लोग सुख और इससे वेदभाष्य को यथावत बना सके ठीक है तो तीनों जो तो असंभव बातों को प्रार्थना करना उचित कर तो है आध्यात्मिक दे समझ में आगे की आपने के कारण से आपने मूर्खता के कारण से जो होता है ठीक है फिर दूसरे हो गया की आदि भूतिक से जो हमको दूत होता है दूसरे प्राणी आ जाएंगे आदि दैवी के अर्थात जो दैवी के कारण से होता है, था था तो देव से होता है। वो भी है और किस लिए हुआ हुआ? कौन सा देवता है वायु देवता के कारण हुआ जल देवता के कारण हुआ पंच महाभूत से होता है ऐसे पंच महाभूत के कारण तो है ना ईश्वर कराता है थोड़ी भूकंप जो कुछ होता है पंच महाभत में हुआ ना संसार में तो ऐसे भूत जैसे पंच महाभूत ऐसे मन बुद्धि ये सारे के कारण से जो होता है उसको भी कहेंगे आदि में प्रश्न कर रहा था तो की जो असंभव प्रार्थना करना क्या इस संसार में ये तीनों दुखों से मुक्ति हो सकते है क्या तीनों दुखों ने से हट सकते है क्या जीवित अवस्था में काम नहीं है तो प्रार्थना करते हैं नहीं। उसी तो हो तो सकते हैं हैं हैं ना ना प्रार्थना प्रार्थना लिखते बातें कि कि नहीं ये संसार मैं भेदभाव से करूं तो उसके लिए मुझे ये सहायता करेंगे ना प्रकार दुखों से दूर रखे ये... ए, दूसरे की प्रार्थना के जैसे पिछले बार चर्चा हुई थी शिविर में प्रार्थना पहले होना चाहिए कि पुरुषार्थ पहले होना चाहिए पुरुषार्थ पहले होना चाहिए प्रार्थना है ना कौन सा कौन सा है पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करना चाहिए अभी महर्षि तो सब भाष्य लिखे ही नहीं और प्रार्थना कर रहे ये कौन सा विधान है और भाष्य पूरा हुआ ही नहीं महर्षि का इसलिए नहीं हुआ भी सुने नहीं। <laughs> बात <थो> <laughs> से कर पाए समझ में आ गया कुछ बड़ी चाहिए देखिए पर जो प्रार्थना देखिये किसी भी कब करते हैं छोटा बच्चा है बाप के पास प्रार्थना करता है कि पिताजी मुझे खाने को दे। तो इसके पीछे क्या हता है, थो है? पुरुषार्थ थो थोड़ी करता है वो असमर्थता दिखाता है मैं असमर्थ हूँ आपकी कृपा से मैं कर सकता हूँ ठीक है वो अपने असमर्थता को दिखाना चाहता है पिताजी आप ही दे दो ना वो है और जो बड़े बेटा मांगता है तो उसको नहीं दिया जाता क्यों सामर्थ्य तो नहीं क्यों तो साथ ही तो नहीं, तो नहीं दूंगा माता पिता बड़े बेटे को तो नहीं देते ना मांगने से जब दिखाता है करके तब तो देते हैं सहायता करते हैं ईश्वर के सामने प्रारंभिक करना चाहता हूँ वो करने के लिए मुझे सहायता करो मैंने मैंने बिजनेस करना करना चाहता हूं और मैंने करना चाहता और इस विधि से इसलिए मुझे सहायता करना। मैं जी दिन जी दिन जी दिन चाहने की इच्छा पुरुषार्थ कर चुके हैं प्रार्थना करते हैं चाहने को परिपूर्ण करने के लिए अभी कर्म करना पुरुषार्थ नहीं के तो वो इस से पता है कर मैं करूंगा हाँ ये पूर्णार्थ हो गया से करूंगा इस कारण करूंगा ऐसे करूँगा ऐसे करूंगा योजना बन चुका है तब वो भूमिका लिख रहे हैं हाँ, अभी करना पुरुषार्थ मैंने ये विधान है है हाँ मैंने मानसिक संकल्प के पुरुषार्थ पूरा कर चुका हूँ योजना बना चुका हूँ की मैं मेरे भाषा करूंगा फिर उस उसके उस हाँ, बाद प्रार्थना किया क्लियर हो गए तो दोष कुछ भी नहीं आएगा इससे तुझसे चले आगे अभी संस्कृत पाठ महर्षि ईश्वर को संबोधित करते करते हैं ब्रह्मा अनंतम अनादि विश्व कृत पद सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनि निगम विधी धर्मय दीखंसिनी विमला हिताहि अनीता तु कहते हैं ब्रह्मा अनंतादि विशेषण से युक्त है जो ब्रह्मा ब्रनंतादी संस्कृत भाषा में पहले ब्रह्मा ईश्वर को संबोधित करते बता हैं बताते हैं पहले संस्कृत भाग माता जी बाद में हिंदी नेक्स्ट पेज तो ब्रह्मा अर्थात जानते हैं ब्रह्मा किसको कहते हैं किसके विराट होने से ठीक है ब्रह्म हो फिर ब्रह्म आगे बताते हैं अनंत अनंत क्या है मनुजी जिससे अंत नहीं है किसका अंत नहीं है आकार के आ, आकार के दृष्टि से अंत नहीं ये तो समझ में आ रहा है ईश्वर के अंत कहाँ पर सीमा है उसका पता, इस पता नहीं। है पता है? है नहीं, नहीं जानते। जानते है तो जाने का नहीं है को पता कैसे तो अनंत हो गया तो स्थान की दृष्टि से अनंत है के ईश्वर में सज्जता है के से है, है। ज्ञान तो उसको पार पार पार रहे बता रहे हैं कि जैसे जीवात्मा हमारे दृष्टि से हम गिनती नहीं कर सकते कितनी जीवात्मा की दृष्टि से सीमित है उसको पता है वैसे ईश्वर ईश्वर के के अंदर में जितने को पता है हमको पता नहीं है इसका हमारे की ये सही गलत है हाँ जी कौन बताए जैसे बता रहे हैं जैसे स्थान की दृष्टि से अनंत है आपको लगता है हमारे बड़ा होगा सोलह सोर् ब्रह्मांड ब्रह्मांड हो जाएगा ऐसे कैसे होके कहीं ना अंत होगा लगता है ना हमको हम सीमित को ही दृष्टि में आता है बुद्धि में बुद्धि में अवंतर नहीं आ सकता हमारे तो उस प्रकार से हमने सोच लेते हैं कि विद्या का भी ऐसे कोई अंत नहीं।, नहीं उसका इस को तो पता होगा कि मेरे जी। इतना इतना। एक बात माता जी। आप आप जैसे ईश्वर तो पता होगा इस के का कहा अंत है ये ईश्वर को पता है कि इस का आंता का आंता का इस पता नहीं कहाँ पर है बोलो हाँ अंत पता है क्या अरे अंत ही नहीं तो पता कहा चलेगा ये तो इतने पीस पीछे तो ये यहाँ तक है होगा ना तब तो पता चलेगा उसको है ही नहीं उसका ये नहीं, एंडी है ही नहीं तो कैसे पता चलेगा आरंभ नहीं चले अंत नहीं तो पता जब पता। ही, जब है उसका किसी चीज का आदि ही नहीं है तो उसको है ही नहीं तो उसको पता चलेगा मेरा अंत यहाँ तक है कैसे पता चलेगा झूठ हो जाएगा हमको समझ में नहीं आता है जैसे वैसे ईश्वर को का स्वरूप ही ऐसा है स्वयं पता हो तो पता इसको समझ ना नहीं तो ये इसी से भ्रांति बहुत फैलाते हैं लोग तो, तो तो नहीं क्या जानते थोड़ी है उसका अपना अंत तो ही पता नहीं पर अंत तो होता ही नहीं तो पता कैसे होगी तो ये भी है वो तो है उसको ही अपने पता नहीं, नहीं पता तो हाँ, तो पता था इसी प्रकार से ज्ञान है का, उसका अंत है।, है।, है।, है।, है।, है, है वो बात अलग है ईश्वर के अंदर में जो ज्ञान है वो अनंत है ईश्वर के अंदर जो बल है वो अनंत है अभी अंत के आप कुछ कल्पना करते हो वो सीमा से अब इतने बोलेगे उससे अधिक इसने बोलेगे उसका अधिक ऐसे ही अब तो उसको अनुभव में लाना है अनंत को कैसे अनुभव करेंगे आप जितने कल्पना कर सकते हैं उतने कल्पना करिए हाँ उससे भी बस इतने से अधिक कुछ नहीं कर सकते आप वो आ, है। आन्द भी आन्द है। सब कुछ में आप जितने अनुभूति की अनुभूति कर पाएंगे उतनी अनुभूति प्लस इतने मार्ग छोड़ दे रही है आप वो सीमा पकड़ने की इच्छा ही ना कर इच्छा करिए तो बर्बाद में जाएगे। जाएगे पर लिखा है, अनंत, अनंत, अनंत सब कुछ है का कैसे मैंने कैसे अनंत तो आनंद कैसे पकड़ो पकड़ो में चीज को मैं तो आप जितने कल्पना कर सकते हैं कर लो इतने इतने इतने इतने इतने, इतने।, इतने। इसके बाद आप खड़े हो गए और कल्पना नहीं कर सकते हैं फिर इसके बाद प्लस कर दो पड़ा छोड़ दो यही ईश्वर के स्वरूप है इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा तो तो आपको रास्ता नहीं है। जो आप इतने मुझे तृप्त तो हो, तो हो गया मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए ये तृप्त तो हो गया उतने आपको मिला उससे पास बस इतने छोड़ दे आपके पास उससे भी अधिक है मुझे जो मिल रहा है उससे भी अधिक है आप ऐसे मानो मैं जैसे ईश्वर जैसे मैं हो गया ऐसे नहीं हो सकता हम कभी भी इस नहीं तो जैसे नहीं हो सकते कुछ कुछ कुछ परसेंट परसेंट तो बढ़ते हमारे घर से हाँ वो तो होगा ही वो अलग बात है हमने अनंत को पकड़ने के लिए आप चाहते हैं ना अनंत को कैसे पकड़ा जाएगा ये मैं बताना चाहता हूँ जितने आपने पकड़ सकते हैं कल्पना कर सकते हैं कल जिसी भी चीज में आकार में विद्या में ज्ञान में आनंद में सबके में उत्साह में वही पर आप छोड़ने इससे भी ईश्वर का अधिक है बस इतने करके ईश्वर को उतने ईश्वर में पकड़ना पड़ा तब तो आप पकड़ पाएंगे ईश्वर को नहीं तो वहाँ पर भी नहीं पकड़ रहे क्रांति में रहेंगे अटक जाएंगे ठीक है उसका हाँ, खुद का नहीं का है है। तो है, खुद का का का नहीं ईश्वर के प्रकृति जीवात्मा उसका तो आएगा हमको इतनी समझ में आएगा ठीक है तो क्या हो गया एक शब्द हो गया अनिनी अभी ये भी समझ में नहीं आता अनुभव में अब आग बन के और तो कैसे समझेंगे दो <laughs> भी चीज देखते उसका आरंभ दिखाई देता है उनको संसार में और ईश्वर एक सत्ता ऐसी जिसको आती ही नहीं है उसको कैसे पकड़ेंगे भावना होना आदि कैसे लाएंगे हाँ तो जो चीज जैसे सूर्य है सूर्य का आदि आप देखें एक कल्पना करते हैं हाँ कभी तो ना कभी तो बुआ है थी। ठीक है ऐसे लाके हमें छोड़ देते ना कभी कभी कभी कभी ना कभी हुआ। कभी ना है कभी है है करते हैं वहां पर उसको कि ये ये ही समझ में जैसे बीस साल होगा सौ साल होगा ऐसे आ जाएगा फिर जब वो आपको सौ साल दो साल कुछ साल आएगा किसी आएगी कि, कि हाँ ऐसे ये बना होगा ऐसे कारण दिखाई देगा उसको छोड़ना पड़ेगा की आप ऐसे ही है ऐसे तो। आप कोई आपको ऊपर नहीं है सबसे आदि है ही नहीं उत्पन्न कैसे है। जैसे हाँ सूर्य के साथ जैसे सूर्य का कर आप कल्पना करें आपको में दिखाई नहीं देगा दिखा मतलब अपनी कल्पना नहीं कर पाएंगे आपको दिमाग से नहीं आगे कैसे उत्पन्न हुआ जैसे आपको लगता है ना सूर्य जैसे लगता है पहले से है तो है कभी ना कभी उत्पन्न क्या हुआ है वो पता है क्योंकि वो खंडित होता है नष्ट होता है ऐसे आपको ईश्वर के सामने रखना पड़ेगा हाँ ये उसका कोई कारण नहीं है वो है। ने तो उसको है इसलिए कारण मुझे पता है जिसको पता है तो उसका और भी कारण सूर्य जो सूर्य जैसे प्रकाश सूर्य वस्तु जो है उसको उत्पत्ति कैसे हुआ वो वो हमको पकड़ में नहीं आता हमने उसका विनाश पकड़ में आता है देखो इसमें किरण निकलता हो रहा है तो नष्ट होगा उत्पन्न हुआ है तो ईस्ट में पकड़ने में आता है तो ईश्वर में वो हेतु भी नहीं रहेगा कि उसमें कोई खंडित नहीं होता है तो वहां पर वहां पर उसका कारण कोई नहीं है ये सोच के आपको महानता को स्थापित कर लेंगे आपने हेल्प अपने क्या उत्पन्न नहीं हो। ये तो कारण की दृष्टि से रखेंगे जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रभु मैं भी हूँ आप भी हम एक दूसरे के संबंधित है ये संसार की वस्तु अनादि नहीं है ये भी भी हो ये नष्ट तो से आप आप निरंतर मुझे रक्षा करने राजा है कुछ दिन के लिए या आप संबंध जोड़ दोनों का संबंध रिलेशन कभी फिक्स प्रारंभ हुआ संबंध आ आ रहा रहा है है है है है है को को लगाना को को। कुछ जो हम दोनों के नित्य नित्य और जैसे जैसे बेटे का कैसे होता होता एक लगता ना ना कि दूसरी में फर्क इस प्रकार से ये ईश्वर में फिक्स है? है मतलब उसको फिक्स हो, उसको हिलाया हम दोनों का ये भाव क्रोजनेस है वो भाव वहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं जब ये इसलिए भाव के लिए अनादि मतलब आप नहीं है जोड़ना चाहता हूँ जब के अनाथ क्या भाव रखेंगे खाली बोलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता चित्र में जितने एक भाव रचना पड़ता है तब वो संस्कार पड़ता है इस बनता है तो भाव उत्पन्न कर सकते हैं अनादि अनादि प्रकृति सब कुछ रचना करने वाले आप हैं संसार में जितने रचय का पदार्थ है जिसमें कार्य पदार्थ जितने जिसको भी आप देख लो जिसको भी कल्पना कर लो वो सारे कार्य पदार्थ कुछ गलत बताए आप आग, आग बन करके कल्पना करने लगा <laughs> जितनी भी कल्पना में आएगी वो सारे कार्य पदार्थ होंगे तो वो सारे जितनी भी कृति है वो कृति का भी आदा, आदा गुण गुण गुण। हाँ बनाने वाले आप ही है अर्थात जो कुछ मुझे चाहिए वो भी आपने बनाए जो कुछ मेरे पास है वो भी आपने बनाए और जो कुछ जो आगे भी चाहिए वो भी आपने जो था मेरे पास वो भी आपका है और जो कुछ भी है वो भी आपका है आगे जो चाहिए वो वो वो भी आपका है है ठीक वाले आप सब कुछ को समझ में नहीं आता सब कुछ मतलब आपको लगा मेरे पास जितने वो सारे आपका है ये पकड़ना सब कुछ के रचना अच्छा, सब तो करने वाला मतलब मतलब रचना रचय उत्पन्न नहीं हो जाएगा और हुआ हूँ आप एक ले सकते कि मैं भी कभी उत्पन्न नहीं हुए फिर सत्यम सत्यम क्या अर्थ है ना बताइए अविनाशी हो गया सत्य मतलब सत्ता दोनों अर्थ थोड़ा सा वर्तमान विद्यमान ठीक है ये हो जाएगा अर्थ है हाँ पराया। आप पर ऐसे नहीं है परम मतलब आपसे ऊपर कोई नहीं आपसे बड़ा कोई नहीं आपके पिता माता राजा कोई हो उसको जाके पकड़ ले तो ऐसे में सबसे बड़ा सबसे सब है सब है है सबसे सबसे उत्तम ये ठीक परम ये स्वतमान तो इसमें कुल मिलाकर ये भाव हम बना के रखेंगे देखो। में एक में इतने सारे संबोधन करते हैं अनादिकाल से विद्यमान रहते ठीक है चलने वाला बात ब्रह्मा अनंतम अनादि सत्यम परम ठीक है परम शाश्वतम शास्व का विशेषण भी कर सकते हैं कि परम अलाकार शाश्वतम अलग ठीक है आगे विद्या है ये हमने जो में आरिवेज जो ब्रह्मा अंत आदि विशेषणों से युक्त है जिससे वेद विद्या सनातन है जिसकी वेद विद्या सनातन है इससे के जो वेद विद्या पढ़ाना चाहता हूँ जो भाषण करना चाहता हूँ वो सनातन है सनातन और ठीक है तो सनातन है उसको उसको अत्यंत अत्यंत प्रेम प्रेम भक्ति से, ना। ना। हाँ, भी। उसको अन, प्रेम भक्ति से से अनंत मैं नमस्कार करके इस वेद वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ करता हूँ उस परमेश्वर को मैं नमस्ते करते हुए अत्यंत प्रेम भक्ति से ये प्रेम क्या भक्ति क्या है हाँ में क्या हुआ। का का क्या क्या इधर लिखा ना इस लाइन के लास्ट वाले वर्ड्स तो तो ये जानकारी है पर की विपरीत जो सामर्थ्य शक्ति है वो को करने करने वाले ऐसे दो अर्थ में में कहेंगे ना विमला जगते प्रदा व्याख्या के बेद के, के, करने के लिए जगत जो मैं निर्भय होके सुग्य प्रदा हूँ ठीक है उसको नमस्कार करते हुए निगमार्थ भाष्यम जो बिना विध्न से मैं भाष्य के तु तं, ऐसे मैं को बनाने के प्रारंभ करता हूँ यहाँ पर कर कुंव आर्य भाष्य में लिखे हैं उसको अत्यंत प्रेम भक्ति से में नमस्कार करके उस वेदभाष्य को बनाने का प्रारंभ करता आरंभ हूँ देखो मोहर सी और बताते हैं कि है? कि हमने जो भी कार्य प्रारंभ करे तो ईश्वर के याचना करके प्रार्थना करके शुरू कर ये हाँ आगे बताते हैं <coughs> पढ़ लें ठीक है विक्रम विक्रम हाँ, के संपद उन्नीस सौ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रविवार के दिन इस का प्रारंभ मैंने किया है ठीक है उस ए, सब लोगों बार हो के के यह जिनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती उन्हें इस वेदभाष्य को रचना रचा है ये क्या प्रयोजन है अपने नाम लिखना लिख लेते भाष्य की रचना क्यों क्या अपने नाम क्यों लिख रहे हैं बहादुर दिखाने के तो पता कि किसने लिखा कौन लिख लिया ठीक है इस बात इसलिए सब लोगों को यह बात होना कोई सज्जन व्यक्ति प्रेरित हो कि मैंने ही लिखा ठीक है और कोई तो लिखा है ठीक है ईश्वर के कृपा से कृपा के सहाय से सब मनुष्यों के ही के लिए प्रयोजन क्या लिख लिया के के लिए इस से का विधान नहीं करता ठीक है? आपने करो करो लोग प्रशंसा चाहे उस उद्देश्य दूसरे कल्याण हो इसलिए। और फिर ईश्वर की कृपा से मैं कर पाऊंगा ना कि मेरे मेरे शक्ति से मेरे बुद्धि से मैं कर रहा हूँ ये भावना भी नहीं आज हम रचना की ईश्वर के कृपा के सहाय से सब मनुष्यों के हित के लिए उनके सहायता से आप दूसरे का हित के लिए मैं लिखना चाहता हूँ भाषाओं में किया <laughs> <laughs> so, जाता भास, है एक संस्कृत दूसरे हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा में दोनों भाषा के हैं इन दोनों भाषाओं में वेद मंत्रों के अर्थ का वर्णन में करता हूँ दोनों भाषा का अर्थ में ही किया कि दूसरे को बता दिया ऐसे नहीं किया दोनों को मैं आर्य भाषा में भी है ऐसे कोई दूसरे विद्वान उसको अनुवाद नहीं किए हैं वो स्वयं लिखे मार्च ने ये यहाँ पर प्रमाण है ठीक है सो यह वेदभाष्य भाषाओं में संस्कृत दूसरे यह दोनों भाषाओं में वेद मंत्रों के अर्थ का वर्णन में करता हूँ ठीक है फिर इन वेदभाष्य के अप्रमाण लेकर कुछ भी नहीं किया जाता है जो मैं वेदभाष्य पढ़ूंगा उसमें कोई की बात लिखूंगा ही नहीं। प्रमाण से युक्त होकर लिखूंगा किंतु जो ब्रह्मा से लेकर व्यास पर्यंत मुनि और ऋषि हुए हैं उनके जो व्याख्या रीति है उससे युक्त ही यह वेदभाष्य बढ़ाया जाएगा मेरे अपने बुद्धि अपने तरीके से भी नहीं लिखूंगा ऋषि मुनि के जो तरीका है जो जैसे विचार किए थे भाष्य होना चाहिए बने भाष्य और टीकाओं से वेदों में भ्रम से जो मिथ्या आरोप हुए है वे सब निवृत्त हो जाएगा जिस समय वेदभाष्य करते थे उस समय था कि वेद में करके करना वेद में नारियों को पढ़ने के अधिकार नहीं है कितने सारे भ्रांति थी उस समय प्रचार हो रहा था तो वो बात को बताना चाहते हैं कि मिथ्या दो के आरोप जो हुए हुए वेद वे वेद के, के नाम से उसको मैं निर्दित करा दूंगा ठीक है और इस वेदभाष्य में वेदों का जो सत्य अर्थ है सो संसार में प्रसिद्ध हो कि बेदों का सनातन अर्थ सब लोग इसलिए से यह काम अच्छे प्रकार से यही सर्वसमान परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है ठीक है समुदाय उद्देश्य क्या है एक व्यक्ति के कैसे उद्देश्य होना चाहिए इसी रचना करने से पहले ये कितने भाव है और सा, सा, कितने समर्पित है कितने सहायता चाहते हैं और कितने पास में किस प्रकार से रखते हैं मंत्र हैं जी सनातन जिसका सनातन क्या होगा कौन व्याकरण नहीं व्याकरण पढ़ने वाले थोड़ा पड़ा गांधी से भूल गए पुराना इकार्थ होगा सनातन ठीक है विश्वानिधेवा सभीतुल दुरितानि पराशुभ यद् भद्रम तन्न आशुभ ठीक है भाष्यम तो संस्कृत भाषा ये सचिदानंद स्वरूप ये परम कार्य निक ये अनंत विद्या ये विद्या विज्ञान प्रदा देवा ये सूर्यादि सर्व जगतात सर्व जगत विद्या प्रकाशक है ये सर्वादीता सकलत जगत उत्पादक विश्वानि दुरीतानि न अस्किन सर्वाणी दुरीता दुखा सर्वान्गुणाश्च परास्वतूँ विम यद्र युँ सर्व दुखरि सत्य प्राप्त अभ्युदयेसुखक भद्रमस्त नशु आसमान सामता उत्पाद कृपया प्राप्त है मंत्र करते हैं संस्कृत हाँ, कर लेता है कुछ आपके स्वरूप जो सप्ताह वाला है और आनंद चेतन है अनुभव करने वाले प्रतिक्रिया करने वाले और आनंद स्वरूप है यहाँ पर वर्तमान है और बातों को आप समझ रहे हैं और आनंद में परिपूर्ण है ऐसे स्वरूप वाले प्रभु आप परम कारण का परम है अर्थात रूप में करते हैं और पूर्ण करते हैं और नहीं परम का अनंत विद्या सब कुछ जानने वाले जानने वाले में अनंत है हे भीद्या, और विद्या को विज्ञान को देने वाले प्रभु आप आप देव है शब्द के अर्थ करिए संबोधन करिए जब ओम बोले उसमें संबोधन हो गया फिर इसमें ऐसे क्या गया? देव इसमें यहाँ पर संबोधन देव है अर्थ करते हैं, हैं।, है है हैं सूर्यादि सर्व जगत विद्या प्रकाशक और है उन विद्या का प्रकाशक ये सर्वानंद सभी आनंद को देने वाले वाले दिव्य दिव्य से होता है स्वरूप में कर कि सूर्य आदि सब जगत के के विद्या प्रकाशित करने वाले। और देने वाले सर्वानंद सभी प्रकार के आनंद को देने वाले हैं दो अर्थ कही सविता का अर्थ करते हैं ये सकल जगत उत्पादक ठीक है इसका अर्थ को जानते हैं सविता तो ये सभी जगत को उत्पन्न करने जल अग्नि जितने पदार्थ हैं वो भी पदार्थ आप देखने जा रहे वो सभी का सक्र जगत उत्पादक नाकम हमारे लिए विश्वाणी सब कुछ सर्वाणी दुरी तानी, दुखानी, सरवान, दुष्ट दुष्ट दुख और सभी प्रकार के ठीक ठीक है? है? मतलब जो वाले खराब दूर एक मैं दूर कर लीजिए। यद भद्रम यद कल्याणम जो कल्याण कार्य तो का जो आप चाहते है कल्याणकारी और सर्व दुख रह जो कि दुखों से दूर कर देने वाला सत्य विद्या प्राप्त सत्य विद्या को प्राप्त करते हुए भद्र जो भद्र गुण है जो अच्छे गुण है सांसारिक सुख ठीक है सांसारिक सुख सांसारिक साधन सांसारिक सुख समझ हो चुका है सांसारिक सुख अर्थात तो इंद्रिय के वस्तु विषय ठीक है और उसको प्रयोग करने का विधि जाएगा और रेशम मुक्ति के सुख जो सुख करे उसको भद्रम वो भद्र है यद भद्रम तर्ना उस हैद्रम उसको हमें आइए बताते आसमानता तो अच्छे प्रकार से चारों ओर से समानता कृपया तो प्राप्त है उत्पन्न करते हुए चारों ओर से उस प्रकार चीज को उत्पन्न करते मुझे प्रदान कर हाँ, तो करके मुझे प्रारंभ इससे हाँ, कुछ पढ़ेंगे पढ़ेंगे पूरा नहीं कुछ कुछ चीज़ पढ़ेंगे जिसमें हमको इस पर कौर ले जाए ठीक है कितने विषय पढ़ेंगे बाकी आप पढ़ लेना ठीक है चल समाप्त करते हैं